मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण ग्यारह सर्ग ज्ञान प्राप्ति का विस्तार श्री रामचंद्र जी के वैराग्य की स्तुति और वक्ता तथा प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का प्रधानतः वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे पुण्य ज्ञान का पृथ्वी पर अवतरण अपने जन्म ज्ञानावरोध पुनः ज्ञान प्राप्ति आदि और श्री ब्रह्मा जी का कार्य यह सब मैं आपसे कह चुका हूँ अब आपका चित्त महान पुण्य के उदय से उस ज्ञान के सुनने के लिए अति उत्कंठित हो रहा होगा श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि करने के अनंतर भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि इस लोक में ज्ञान के अवता, अवतारण के लिए किस प्रकार हुई कृपया उस प्रकार को विस्तार से कहिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा राजकुमार जैसे सागर में तरंग बार बार उत्पन्न होती है वैसे ही प्रचुर क्रियाशक्ति से संपन्न ब्रह्मा अपने पूर्व जन्म की विद्या कर्म और वासनाओं के प्रकर्ष से परम ब्रह्म में उत्पन्न हुए उन्होंने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के अनंतर सृष्ट लोगों को इस प्रकार जन्म मरण नरक आदि से अपने अज्ञान के कारण दुखी देखकर वर्तमान सृष्टि के दृष्टांत से अतीत वर्तमान और भविष्यकाल की सृष्टि की संपूर्ण अवस्थाओं का अनुमान कर लिया विशेष रूप से स्वर्ग और मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान के योग्य सत्ययुग आदि समय के क्षीण होने पर लोगों में सिक्का जमाने वाले अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई तदुपरांत भगवान ब्रह्मा जी ने मेरी कर और बार बार उपदेश द्वारा मुझे ज्ञान संपन्न बनाकर लोगों के अज्ञान की शांति के लिए मुझे पृथ्वी में भेजा भगवान ब्रह्मा ने इस लोक में जैसे मुझे भेजा वैसे ही सनक सनंदन सनत कुमार नारद आदि अनेक अन्य महर्षियों को महर्षियों को अधिकार के अनुसार पुण्यकर्म कांड के उपदेश और कांड के उपदेश द्वारा मन और अज्ञान रूपी महाव्याधि के वशीभूत लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा प्राचीन काल में सत्ययोग के बीतने पर काल क्रम से पृथ्वी पर वैदिक या राग लोभ आदि से अनुपहत कर्मकांड का ह्रास होने पर कर्मकांड के संचालन और मर्यादा के रक्षण के लिए पृथक पृथक देशों का विभाग कर राजाओं की कल्पना की गई पृथ्वी में राजाओं की कल्पना होने पर राजाओं और प्रजाओं के धर्म का नियंत्रण करने में समर्थ शास्त्र और यज्ञ की विधि के प्रतिपादक श्रोत सूत्र और गु, गु, सूत्र तथा श्रौत गृह्य प्रयोगों का धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए निर्माण किया गया इस कालचक्र के परिवर्त, परिवर्तित होने पर फिर कर्मकांड क्रम नष्टभ्रष्ट हो गया प्रतिदिन लोग भोजन मात्र परायण और विषयों के आर्जन में तत्पर हो गए ऐसी अवस्था में राजाओं के देश या भोग्य पदार्थों के लिए परस्पर युद्ध होने लगे इस प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दंड भोगना पड़ा पहले युद्ध के बिना ही पृथ्वी के पालन में समर्थ होते होते हुए भी तदनंतर राजा युद्ध के बिना पृथ्वी पर करने के लिए समर्थ नहीं हुए इसका फल यह हुआ कि प्रजाओं के साथ राजा दीनता को प्राप्त हो गए तदनंतर उन लोगों की दीनता को दूर करने के लिए और आत्म आत्मज्ञान के प्रचार के लिए हम लोगों ने ज्ञानवर्धक बड़े बड़े दर्शनों का उपदेश किया इस अध्यात्म विद्या का पहले राजाओं में उपदेश हुआ तदनंतर इसका और लोगों में प्रसार हुआ इस कारण श्री वेदव्यास आदि ने इसको राज विद्या कहा है, है राघव राजालो राजविद्या, विद्या राज आदि नामों से प्रसिद्ध उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को जानकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए तदनंतर उनमें किंचित भी दुख नहीं रहा। कालक्रम से निर्मल वाले अनेक किंचाओं के होने पर इन महाराज श्री दशरथ जी के दशरथ जी से आप श्री रामचंद्र इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं परत आपके अति निर्मल मन में श्मशान श्मशान, श्मशानपदम दैन्यम इत्यादि से आगे कहे जाने वाले दृष्ट निमित्तों के बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थ वह उत्तम वैराग्य उत्पन्न हुआ है हे रामचंद्र संपूर्ण विवेकी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ रूप से विख्यात साधु का सब विषयों में दुष्ट निमित्तपूर्वक ही राजस्वैराग्य होता है श्री राम जी सत्पुरुषों को भी आश्चर्य में डालने वाला अपने विवेक से उत्पन्न आपका यह सात्विक वैराग्य किसी निमित्त के बिना ही उत्पन्न हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है विभत्स यानी घृणाजनक विषयों को देखकर किसी को वैराग्य नहीं होता किंतु सतपुरुषों का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है वे महापुरुष है वे महाविद्वान हैं और उन्ही का चित्त गंगाजल के समान निर्मल है जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य होता है हे परंतप केवल अपने विवेक से उत्पन्न तत्वपदार्थ के प्रति अभिमुखता से अन्य विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वैसा शोभित होता है जैसे कि वरमाला से युवा पुरुष शोभित होता है विवेक से इस संसार रचना की दुख रूपता का विचार कर जो लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं अपने विलक्षण विवेक से ही इस इंद्रजाल तुल्य प्रपंच का पुनः पुनः विचार कर हटपूर्वक इस मायक ब्राह्म्य बा जगत के साथ देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि और अविद्या का परित्याग करना चाहिए श्मशान भूमि आपत्तियों और दीनता को देखकर किसे वैराग्य न होगा वही वैराग्य परम श्रेय का साधन है जो स्वतः उत्पन्न होता है जैसे खूब जोता गया अतएव कोमल हुआ खेत बीज बोने के योग्य होता है वैसे ही स्वाभाविक वैराग्य रूपी अत्यंत महत्व को प्राप्त हुए आप आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य पात्र है परम प्रभु भगवान श्री महादेव जी की प्रसन्नता से आप जैसे सज्जनों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है कर्मकांड कर्म कांड के से, विपुल तपस्या से इंद्रिय प्राण और मन के नियमन से दान से तीर्थ यात्राओं से और चिरकाल तक विचार करने से पाप राशि के क्षीण होने के अन्तर परमात्म चिंतन करने पर काकतालीय न्याय से यानी कोए के आने और ताल के गिरने के समान संयोगतः संपन्न साधनों के सम्मिलन से प्राणी की बुद्धि विवेक की ओर अग्रेसर होती है जब तक परम पद का साक्षात्कार नहीं करते तब तक चक्र के समान लोगों को घुमाने वाले राग द्वेष आदि से आवृत्त लोग परायण होकर इस संसार में पुनः पुनः जन्म मरण रूप परंपरा को प्राप्त होते हैं इस संसार को असार और दुख रूप जानकर और संसारमयी बुद्धि का परित्याग कर विद्वान लोग बंधन स्तंभ से निर्मुक्त हाथियों की नाई परब्रह्म को प्राप्त होते हैं हे श्री रामचंद्र जी वह संसार सृष्टि विषम और असीम है देह ध्यास से युक्त महान जीव भी कीट आदि के सदृश ही ज्ञान के बिना परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते रघुवंश शिरोमणि विवेकी लोग ज्ञान रूपी नौका से ही सदुस्तर संसार सागर को एक पलक भर में पार कर गए हैं। संसार रूपी सागर से जीव को पार कराने वाले वक्षवान यानी आगे कहे जाने वाले ज्ञानरूप उपाय को विचाराभ्यासरायण तथा विवेक वैराग्य आदि से युक्त बुद्धि से एकाग्र होकर सुनिए इस अनिंदित ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से पूर्ण यह ये सांसारिक दुख चिरक चिरकाल तक हृदय को संतप्त करती हैं हे राघव साधु जनों में शीत वात धूप आदि दुख द्वंद ज्ञान युक्ति को छोड़कर किस उपाय से संय होते हैं अर्थात ज्ञान से अतिरिक्त किसी उपाय से संय नहीं होते जैसे अग्नि की ज्वालाएं तृण को जला डालती है वैसे ही मूढ़ पुरुष को पद पद में दुख चिंताएं प्राप्त होती है और जला डालती है जैसे वर्षा में सिंचे गए वन को अग्नि जला नहीं सकती वैसे ही जिसने ज्ञातव्य वस्तु जान ली है ऐसे विवेकशील प्राज्ञपुरुष को मानसिक व्यथाएँ संताप नहीं पहुंचा सकती शारीरिक और मानसिक पीड़ारूपी बवंडर से परिपूर्ण संसार रूपी मरुस्थल में प्रसिद्ध वायु की तेज चलने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष कल्पवृक्ष की नाई उखाड़ा नहीं जा सकता यानी पीड़ित नहीं होता इसीलिए तत्वपदार्थ के ज्ञान के लिए बुद्धिमान पुरुष को श्रुति आदि प्रमाण देने में अति अतिकुशल आत्मतत्वज्ञ बुद्धिमान पुरुष से ही अनुगमन साष्टांग प्रणाम सेवा आदि रूप प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए जिज्ञासु द्वारा पूछे गए श्रुति आदि प्रमाण देने में निपुण और विशुद्ध चित्त वाले वक्ता के वाक्य वैसे ग्रहण करने चाहिए जैसे कि रंगने के लिए घोले गए पक्के रंग पक्के रंग में डुबाया गया वस्त्र रंग को पकड़ लेता है और फिर उसे कभी नहीं छोड़ता हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम जी जो पुरुष तत्व वस्तु को नहीं जानता अतएव जिसका वचन ग्राह्य नहीं है ऐसे पुरुष से ऐसे पुरुष से जो प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है पूछे गए तत्वज्ञ प्रामाणिक वक्ता के उपदेश का जो प्रयत्न से आचरण नहीं करता उससे बढ़कर नराधम दूसरा नहीं है व्यवहार से वक्ता की अज्ञता और तत्वज्ञाता का पहले निर्णय कर जो पुरुष प्रश्न करता है वह प्रश्न करता महामती है जो मूर्ख प्रकृष्ट वक्ता का निर्णय किए बिना प्रश्न करता है वह अधम प्रश्न करता है और वह आत्मज्ञान रूप महान अर्थ का पात्र नहीं हो सकता अर्थात उसे कभी तत्व प्राप्त नहीं हो सकता प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि उक्त और अनुक्त का विवेचन कर निश्चय कर, करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो ऐसे पुरुष के लिए पृष्ठ वस्तु का उपदेश दे पशु के जाड्य आदि धर्मों से युक्त अधम को कभी तत्व का उपदेश न दे प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णित पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किया किए बिना जो तत्व का उपदेश देता है उसको प्राज्ञ पुरुष मूढ़तर कहते हैं हे रघुनंदन आप अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता करता है और मैं उपदेश देना जानता हूं इसीलिए हमारा यह समागम सदृश है हे शब्दार्थ के ज्ञाता श्री राम जी जिस पदार्थ का मैं उपदेश देता हूँ उसको आप यह वस्तु यह तत्व वस्तु है ऐसा निश्चय कर प्रयत्न पूर्वक अपने हृदय में जो पूर्ण रूप से धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी आप कुल दया दाक्षिण्य आदि गुणों और सदाचार आदि से महान हैं, विरक्त है एवं तत्वज्ञ है मुझसे जो कहा जाएगा वह जैसे जैसे वस्त्र में घोला हुआ रंग बैठ जाता है वैसे आपके हृदय के अनंत अंतस्तर में बैठ जाएगा आपकी उक्त पदार्थ के ग्रहण में निपुन मेघा है और परम तत्व का विचार करने वाली प्रतिभा भी है मेधा और प्रतिभा से संपन्न आपकी प्रज्ञा जैसे सूर्य की किरणें जल के अंदर प्रवेश कर जाती है वैसे ही प्रतिपाद्य अर्थ यानी तत्वज्ञान में प्रवेश करती है मैं जो कुछ कहूँ उसे आप ग्रहण कीजिए और प्रयत्नपूर्वक उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए यदि ऐसा आप न कर सके तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा पूछना निरर्थक है हे श्री रामचंद्र जी संसार रूपी वन का बंदर संसार रूपी म, वन का बंदर मन बड़ा ही चपल है उसको संस्कार द्वारा अपने वश में कर परमार्थ तत्व का श्रवण करना चाहिए और फिर उसको प्रयत्न से हृदय में धारण करना चाहिए विवेक शून्य शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्न से रहित एवं असाधु पुरुषों में प्रीति रखने वाले पुरुष से अति दूर होकर चिरकाल तक महात्माओं की सेवा करनी चाहिए सदा संत महात्माओं की संगति से विवेक उत्पन्न होता है भोग और मोक्ष विवेक रूपी वृक्ष के के ही फल कहे गए हैं। मोक्ष द्वार के चार द्वारपाल कहे गए है श्रम विचार संतोष और चौथा साधु संगम पहले तो इन चारों का ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए यदि चारों को से चारों को सेवन की शक्ति ना हो तो तीन का सेवन करना चाहिए तीन का सेवन ना हो सकने पर दो का सेवन करना चाहिए इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्षरूपी राजगृह में मुमुक्षु का प्रवेश होने के लिए द्वार खोलते हैं यदि दो के सेवन की भी शक्ति न हो तो संपूर्ण प्रयत्न से प्राणों की बाजी लगाकर भी इनमें से एक का अवश्य आश्रय लेना चाहिए यदि एक वश में हो जाता है तो शेष तीन भी वश में हो जाते हैं जैसे अन्य तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही विवेकवान पुरुष सब लोगों में सीर के आभूषण के समान आदरणीय है वह शास्त्र के श्रवण मनन और निधिध्यासन का और ज्ञान का योग्य पात्र है जैसे अधिकशीत शीत पड़ने से जल घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है वैसे ही अविवेकियों की मूर्खता घनता को प्राप्त होकर अति कठिन हो जाती है हे रघुकुल तिलक, आप तो जैसे सूर्य का उदय होने पर कमल विकसित होता है वैसे ही सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित अंत करण वाले हैं हे hey, सदबुद्धि श्री राम जी जैसे मृग आदि जंतु ऊपर कान करके यानी कान खड़े करके वीणा के शब्द को सुनते हैं वैसे ही आप इस ज्ञानमय वाणी को सुनने और समझने के योग्य हैं। हे hey, श्री रामचंद्र जी आप वैराग्य के अभ्यास आदि से संपूर्ण विनय आदि रूप संपत्तियों का उपार्जन कीजिए जिनके प्राप्त होने पर नाश नहीं होता पहले संसार रूप बंधन से छुटकारा पाने के लिए शास्त्राभ्यास और सज्जन संगति पूर्वक तपस्या आदि निग्रह से, निग्रह से को ही बढ़ावे संस्कृत बुद्धि से यानी विशुद्ध बुद्धि से जो कुछ शास्त्र का अवलोकन चिंतन आदि किया जाता है उसी को इस मूर्खता के विनाश का हेतु समझो यह संसार रूपी विष वृक्ष अज्ञान का, का यत्न से विनाश करना चाहिए दुराशा से साप साप की सी कुटिल गति को धारण करने वाली हृदय में हजारों विक्षेप रूप से व्याप्त मूर्खता से बुद्धि अग्नि में रखे हुए चमड़े की भांति संकोच को प्राप्त होती है अर्थात संकुचित कमल की नाई मलिनता को प्राप्त होती है जैसे मेघ रहित और संपूर्ण निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में दृष्टि प्रसन्नता को प्राप्त होती है वैसे ही यह पूर्वोक्त वस्तु दृष्टि वस्तु यानी परमार्थ रूप तत्व जिससे देखा जाता है अर्थात सूक्ष्म बुद्धि प्राण्य में यथार्थवस्तु की एक रसता को प्राप्त होकर प्रसन्नता को प्राप्त होती है जिसकी पूर्वापर से विचार से और अति सूक्ष्म के ग्रहण में अत्यंत पटु तथा चतुरता से शोभित बुद्धि विकास युक्त हो इस लोक में वही पुरुष कहा जाता है श्री राम जी आपकी विकसित ज्ञान का त्याग कर रहे अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से शोभित एवं परम तत्व के विचार से शीतल बुद्धि से विराजमान है सर्ग समाप्त मुक्ष व्यवहार प्रकरण बारहवा सर्ग संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता ज्ञान का उत्तम महात्म्य और राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन हे रघुकुल आपका मन तो गुनों से परिपूर्ण है और आप हमारे साम, आ, है, आप हमारे सामान्य तथा प्रश्न करना जानते हैं साधारण रूप से उक्त बात को भी विशेष रूप से आप जानते हैं इसीलिए मैं आद, आदर पूर्वक आपको उपदेश देने के लिए उद्यत हुआ हूँ हु। रजोगुण और तमोगुण से रहित इसीलिए शुद्ध सत्वगुण वाले परमात्मा की ओर प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर अर्थात स्वस्थ कर सुनने के लिए प्रवृत्त होइए हे श्री रामचंद्र जी जैसे समुद्र में रत्न संपत्ति रहती है वैसे ही प्रश्नकर्ता के सभी गुण आप में विद्यमान हैं और वक्ता के गुण मुझ में विद्यमान है हे वत्स जैसे चंद्रमा के किरणों के संसर्ग से चंद्रकांत मनी आर्द्रता को प्राप्त होता है, वैसे ही विवेक के संसर्ग से उत्पन्न वैराग्य को आप प्राप्त हुई हुए हैं जैसे कमल का चारों ओर फैला हुआ फैले हुए एवं कभी नष्ट न होने वाले दीर्घ तंतुओं और सुगंध आदि से संबंध रहता है वैसा ही बाल्यावस्था से लेकर ही चिरकाल से शुद्ध आपका सब दिशाओं में फैले हुए एवं अविच्छिन्न शुद्ध सद्गुणों से संबंध है इसीलिए हे राघव सुनिए मैं आपसे यह मोक्ष कथा कहूँगा क्योंकि आप ही इस कथा के योग्य पात्र हैं अर्थात श्रवण जनित प्रकृष्ट बोध के आधार है शुद्ध कुमुदिनी चंद्रमा के बिना विकास युक्त नहीं हो सकती अर्थात जैसे शुद्ध कुमुदिनी चंद्रमा में ही विकसित होती है वैसे ही वैसे ही यह मोक्षकता आप में ही विकास को प्राप्त होगी जो कोई कार्य है और जो कोई प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार है वे सब कार्य और वे सब व्यवहार पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होने पर सर्वथा शांत हो जाते हैं यदि विशुद्ध चित्त वाले पुरुष को विज्ञान रूप विश्रांति प्राप्त न हो तो कौन विवेकशील पुरुष इस संसार में अनेक चिंताओं को सहेगा अर्थात उनका सहन न हो सकने से आपकी नाई देह त्याग के लिए उद्यत हो जाएगा केवल बाह्य व्यवहार ही शांत नहीं होते किंतु मानसिक व्यवहार भी शांत हो जाते हैं जैसे हिरण्यगर्भ की आयु की समाप्ति को प्राप्त होकर हिमालय आदि कुल पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टाने कल्पांत में कल्पांत के सूर्यों के संसर्ग से चूर्ण चूर्ण हो जाती है वैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होने पर संपूर्ण मानसिक प्रवृत्तियाँ लीन हो जाती हैं हे श्री रामचंद्र जी संसार रूपी विष के आवेश से हुई विषूचिका यानी हा बड़ी कष्टदायिनी है वह पवित्रतम जीव और ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान रूपी गारूढ़ मंत्र से शांत होती है भक्षण से भी विषूचिका होती है और वह विष संशोधन से ही शांत हो जाती है उक्त मंत्र रूपी परमार्थ ज्ञान यानी जीव ब्रह्म संतों के साथ शास्त्र चिंतन करने से प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है इस अधिकारी जन्म में विचार करने पर अवश्य ही संपूर्ण दुखों का विनाश होता है ऐसा समझना चाहिए इसलिए विचारवान लोगों को अनादर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जैसे सांप अपनी जीर्ण त्वचा का परित्याग कर संताप रहित और शांत हो जाता है वैसे ही विचारवान पुरुष मानसिक व्यथाओं की पीटी के समान इस संपूर्ण जगत का त्याग कर संताप रहित और शांत हृदय हो जाता है सम्यक दर्शनवान पुरुष इस संपूर्ण जगत को विनोद से इंद्रजाल की नाई देखता है जिसे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है उसी के लिए यह जगत परम दुखदायी है यह संसारानुराग अत्यंत विषम यानि क्लेशदायक है यह निश्चंक ही संसार में आए हुए पुरुषों को सांप के समान डसता है तलवार के समान काटता है भाले के समान बेधता है रस्सी के समान जकड़ देता है हाथ पैर बांध देता है अग्नि के समान जलाता है रात्रि के समान अंधा बना डालता है सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान भूर्छित कर देता है विचार दृष्टि को हर लेता है मर्यादा को नष्ट कर डालता है पुरुष को मोह रूप अंधकूप में गिरा देता है इस संसार में तृष्णा मनुष्य को जर्जर कर डालती है अर्थात जैसे रस निकालने के लिए सोम रगड़कर निचोड़ा जाता है वैसे ही मनुष्यों के अंग प्रत्यंग को शिथिल कर डालती है बहुत क्या कहे ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी पुरुष को प्राप्त न हो मलमूत्र आदि के नगर रूप शरीरों में पुरुष को अनुराग से बांधने वाली यह विषय विचूषिका है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो आगे कही जाने वाली हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्त कराती है जहां जीवों को पत्थर खाने पड़ते है तलवारों से अनेक टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं पर्वतों की चोटियों से वे गिराए जाते हैं पत्थरों से मारे जाते हैं आग से जलाए जाते हैं बर्फ से सदातर सदातर रखे जाते हैं अंग प्रत्यंग कुल्हाड़ो कैंची आदि से काटे जाते हैं चंदन की नाई पत्थरों पर घिसे जाते हैं तलवार के समान तीक्ष्ण पत्ते वाले वृक्षों के वन में दौड़ना पड़ता है घुनों का सा व्यवहार होता है अर्थात सर्वांग में काट काट के यंत्रों से पीड़ा पहुंचाई जाती है तपाई इस लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों से शरीर का को लपेटा जाता है काटेदार झाड़ुओं से शरीर बुहारा जाता है यानी त्वचा रहित किया जाता है जिनसे सदा आग की लपटे निकलती रहती है ऐसे युद्ध में छोड़े गए बानों की धारावाहिक वृष्टि होती है छाया और पानी के के बिना ग्रीष्मकाल बिताना पड़ता है। है। अति में लगातार झरनों की वृष्टि होती है। पहले काटे गए सिरे किसी के के पुनः उगने पर फिर फिर उसको उसका काटना होता है सुखपूर्वक नींद की तो क्या बात भी नहीं होती मुंह को ढककर श्वास प्रश्वास भी रोक दिया जाता है अंगों की निम्नता और उन्नतता से विस्तृत विषम अवयव होने के कारण व्यवहार की अयोग्यता होती है यह सब महासंपत्ति की अभिवृद्धि के समान सहना पड़ता है हे राघव नश्वर नश्वर देहो पूर्ण इस पूर्ण एवं इस प्रकार की हजारों कष्ट प्रदचिष्टाओं से अतीव क्लेशकारक इस संसार में अवहेलना नहीं करना करना चाहिए आगे कही जाने वाली रीति से विचार करना चाहिए और वक्षमान रीति से ही निश्चय करना चाहिए कि शास्त्र के विचार से कल्याण होता है हे रघुकुल नंदन ज्ञानरूपी कवच से गुप्त शरीर वाले अतएव दुख के सर्वथा अयो, अयोग्य भी ये ध्यान परायण महामुनि मंत्रजप नीरत ऋषि यज्ञयाग आदि करने वाले ब्राह्मण एवं जनक आदि राजा अज्ञानियों के समान मनोवृत्ति से होने वाली पूर्वोक्त अनेक प्रकार की संसार पीड़ा का अनुभव करते हुए रहते हैं ऐसा यदि तुम्हारा ख्याल है तो वो कैसे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं ऐसा यदि तुम्हारा ख्याल है तो वो कैसे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं इस लोक में कौतुक रहित विविध विकल्पों से होने वाले चित्त विक्षेपों से भी रहित आत्मरूपी दीपक प्राप्त हो गया है, है, विशुद्ध बुद्धि वाले जगत में इस प्रकार काम रूप से स्थित जिस प्रकार की हरि हर और ब्रह्मा आदि देवता स्थित है गुरु आदि के साथ विचार कर पदार्थ का परिशोधन होने पर पहले स्थूल आदि शरीरों में तादात्म्य ध्यास से जो आत्म सादृश्य था वह जिसका निवृत्त हो गया है उस अधिकारी पुरुष को तत्वमसी आदि वाक्यों के अर्थ से विचार से तत्व के ज्ञात होने पर मनन द्वारा असंभावना और विपरीत भावना के निराकरण से अपरिच्छिन्न आत्मा के विदित होने पर निध्यासन द्वारा विपरीत भावना शून्य बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर मोह के नष्ट होने एवं अति निविड भ्रम ज्ञान के विलीन होने पर यह जगत का भ्रमण मनोविनोद यानी आनंद साधन ही है दुखकारी नहीं है हे रामचंद्र जी और भी सुनिए चैतन्य मात्र स्वभाव परमार्थ वस्तु के प्रसन्न होने और हृदय में उत्कृष्ट शांति का आविर्भाव होने पर संपूर्ण बुद्धि वृत्तियों के शांति रसास्वाद रूप होने पर अंतकरण ब्रह्म रसास्वाद पूर्वक विषमता रहित स्वभाव को प्राप्त होता है तब बुद्धि से तत्व का साक्षात्कार होने पर यह जगत का भ्रमण आनंदमय हो जाता है अतः जो आनंद साधनता नहीं कही अतः जो आनंद साधनता कही वह ठीक ही है कटे हुए वृक्ष के समान जड़ शरीर रथ है। विशया, विशया ग, है। इंद्रियों की की प्रवृत्ति घोड़ों गति चातुरी जिससे घोड़ों का इधर उधर परिचालन किया जाता है अर्थात लगाम प्राण प्रधान मन है ऐसे रथ आदि के प्रापन प्रापन से जिसे आनंद रूप विषय प्राप्ति होती है वह देही समाधि में परमात्मा ही है व्यवहार काल में बुद्धि आदि के परिच्छेद से भले ही रति सूक्ष्म हो तत्व का साक्षात्कार होने पर इस प्रकार का शुद्ध बुद्ध आनंद घन मैं विहार कर रहा हूं यो विशुद्ध दृष्टि से जगत का भ्रमण रमन ही है क्लेशकर नहीं है बारहवासर्ग समाप्त मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण तेरहवा सर्ग जीवन मुक्ति रूप फल के हेतु वैराग्य आदि गुणों का एवं श्रम का विशेष रूप से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी इस दृष्टि का अवलंबन कर सुबुद्धिमान तत्वज्ञ महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरते हैं मानो उनने महान साम्राज्य प्राप्त हो गया है हो वे लोग न तो अशुभ के लिए शोक करते हैं और न शुभ की कामना करते हैं अतएव वे उनके साधनों की भी याचना नहीं करते वे सब कुछ करते भी हैं फिर भी कुछ नहीं करते हेय और उपाधेय के पक्षपात से रहित एवं अपनी आत्मा में स्थित वे असंग आत्मा के साक्षात्कार से निर्लेप रहते हैं शास्त्रीय स्वच्छ कर्म करते हैं और सन्मार्ग में जाते हैं वे अन्य लोगों की दृष्टि से आते हैं और जाते हैं पर अपनी दृष्टि से न आते हैं न जा, और न जाते हैं अन्य की दृष्टि से करते हुए एवं बोलते हुए भी अपनी दृष्टि से न करते हैं और न बोलते हैं हेय और उपादेय से जो कोई यज्ञ याग आदि कार्य है और जो कोई प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार है वे सब परम तत्व के ज्ञात होने पर क्षीण हो जाते हैं संपूर्ण अभिलाषाओं से रहित शांतिपूर्ण तथा ब्रह्म कार्व को प्राप्त मन चंद्रबिंब में बैठे हुए स्वर्गी के समान चारों ओर से सुख को प्राप्त होता है विषयों का बार बार स्मरण करना और विषयों की प्राप्ति में कुतूहल की विक्षेप विक्षेप के हेतु है उनके अभाव में विक्षेप रहित सुख होता है जैसे चंद्रमा में अमृत नहीं समत समाता वैसे ही विषय मनन रहित और संपूर्ण विषय कौतुक से शून्य सुखरूपता को प्राप्त हुआ मन आत्मा में ही नहीं समाता सुख रूपता को प्राप्त हुआ मन न तो माइक विक्षेपों को करता है और न विक्षेपों की जननी वासना के प्रति दौड़ता है किन्तु बालकों जैसी भ्रम मूलक चंचलता का त्याग कर अनादि सिद्ध आत्मसुख रूप हो विराजमान हो जाता होता है इस प्रकार की स्थिति आत्मतत्व के साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है अन्य उपायों से नहीं इसलिए पुरुष को जीवन पर्यंत विचार द्वारा आत्मा का ही पुनः पुनः श्रवण और मनन करना चाहिए आत्मा का ही निधि ध्यास करना चाहिए एवं श्रवण और मनन तथा निधि ध्यास द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए इसके सिवा पुरुष का और कुछ कर्तव्य नहीं है जिस अधिकारी को अपने अनुभव शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एकार्थ निष्ठता का निश्चय हो उसे नित्य निरंतर किए गए श्रवण मनन आदि के अभ्यास से आत्मा का साक्षात्कार होता है शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तत्वज्ञानी पूज्य पुरुषों की उपेक्षा करने वाले मूढ़ों की तुलना को कभी भी प्राप्त न हो चाहे कितने ही बड़े क्लेश क्यों न भुगतने पड़े पृथ्वी में मनुष्यों को ज्वर आदि शारीरिक क्लेश से विष से आपत्तियों से और मानसिक चिंताओं से वैसा क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने शरीर में स्थित एक मूर्खता से क्लेश होता है जिन लोगों की बुद्धि में थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूर्खता की निवृत्ति होती है वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं होती यह शास्त्र अति सुखदायी है यथा योग्य अनेक दृष्टान्तों से इसकी सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई है और किसी भी शास्त्र से यह विरुद्ध नहीं है जिसे आत्मा का साक्षात्कार अभिष्ट है उस नरश्रेष्ठ को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए हे राम जी जो दुस्तर आपत्तियां हैं और जो अति नीच कुत्सित योनिया हैं वे सब जैसे खदीर से कांटे उत्पन्न होते हैं वैसे ही मूर्खता से पैदा होती है मिट्टी के पात्र को हाथ में लेकर चांडालों की टोली में भीख मांगने के लिए दर दर घूमना अच्छा है पर मूर्खतापूर्ण जीवन अच्छा नहीं है निर्जनस्थान में अति भयानक अंधकूप में एवं पेड़ों के खोखलों में अंधा कीड़ा होना अच्छा है पर अति दुखदायी मूर्खता अच्छी नहीं है यह संसारी पुरुष मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश को पाकर फिर मोहन मोहांधकार में भी अंधता को प्राप्त नहीं होता तभी तक तृष्णा मनुष्य रूपी कमल को संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता हे राघव संसार दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे सदृश आत्मियों के साथ गुरुपदेश और शास्त्र के प्रमाण से अपने स्वरूप को जानकर जैसे इस संसार में जीवन मुक्त हर आदि विचरण करते हैं और जैसे अनन्य जीवन मुक्त महर्षि विचरण करते हैं वैसे ही आप भी विचरण कीजिए हे रघुकुल तिलक इस संसार में अनंत दुख है सुखत तिनके के टुकड़े के बराबर बिल्कुल ही नगण्य हैं इसलिए दुखों से बसरो बार, दुखों से सराबोर सुखों में कभी भी आदर नहीं करना चाहिए ज्ञानवान पुरुष को पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो वस्तु असीम और क्लेश क्लेशलविहित है उस ज्ञान रूप वस्तु को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए हे राम जी वे ही सज्जन परम पुरुषार्थ के भाजन है और वे ही पुरुष श्रेष्ठ है जिनका सर्वोत्कृष्ट वस्तु में यानी परब्रह्म में लीन मन परम शांत है जो दुरात्मा राज्य आदि सुखों में उत्तम भोगों के मात्र से संतुष्ट है उन्हें आप अंधे मेंढक समझिए मेंढक कुएं में रहने से बाहर नहीं देख पाता उसमें भी यदि अंधा हो तो कहाँ से देखेगा यह भाव है जो लोग वंचक प्रबल दुराचारियों वैषयिक सुखों का भोग करने वाले और मित्र जैसे दिखाई देने वाले वास्तव में शत्रुओं पर आसक्त हैं, वे लोग संकट से संकट को दुख से दुख को भय से भय को और नरक से नरक को प्राप्त होते हैं वे लोग मूर्ख है और अज्ञान से उनकी बुद्धि मंद पड़ गई है सुख के पश्चात दुख होता है और दुख के पश्चात सुख होता है घटी के समान लगातार भ्रमण कर रहा पुरुष पुनः पुनः सुख और दुख को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से सुख और दुख की परम, विनाशिता कही गई है। अतः यह संसारी पुरुष कभी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता सुख और दुख की अवस्था बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है जो लोग आपके सदृश वैराग्य युक्त सम्यक विवेकी और महात्मा है भोग और मोक्ष के एकमात्र भाजन वे पुरुष वंदनीय है परम विवेक का अवलंबन कर वैराग्य और अभ्यास से आपत्ति रूप यह भीषण संसार नदी पार आप विष के समान तीव्र मूर्छा देने वाले इन मिथ्याभूत वचनों वचनोपायों में नहीं सोना चाहिए इस संसार को प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलना से रहता है वह जल रहे वह जल रहे तृणमय घर के विस्तार में गहरी नींद सोता है जिसको प्राप्त कर पुनः नहीं लौटते और जिसे प्राप्त कर फिर शोक नहीं होता वह उत्तम पद केवल बुद्धि मात्र से प्राप्त है। वह वह उत्तम पद केवल बुद्धि मात्र से प्राप्य है इसमें कुछ भी संशय नहीं है यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि ब्रह्म नहीं है तो भी उसके विचार से आपका कौन दोष होगा यदि है तो उसके विचार से आप संसार सागर को पार कर, कर जाएंगे इस लोक में जब पुरुष की मोक्ष के उपाय के विचार में प्रवृत्ति होती है तब वह शीघ्र मोक्षभागी कहा जाता है प्रवृत्ति का फल मोक्षाभागिता मोक्षाभागिता रूप लिंग से अनुमेय है यह भाव है विनाश रहित किसी प्रकार की अशुभ आशंका से रहित स्वस्थता युक्त एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवली भाव के बिना तीनों भुवनों में कहीं नहीं है स्वर्ग आदि विनाशी है उनमें पतन की शंका सदा बनी रहती है और दूसरे से दूसरे के उत्कर्ष में चित्त अस्वस्थ भी बना रहता है इसीलिए केवली भाव ही पुरुषार्थ है प्रवृत्ति होने पर केवली भाव की प्राप्ति होती है केवली भाव की प्राप्ति होने पर क्लेश नहीं होता, न न धन संपत्ति उपकार करती है, मित्र उपकार करते हैं न प्रणाम आदि न तीर्थ यात्रा आदि न उपवास तीर्थवास उपकार करते हैं है। केवल एकमात्र श्रवण मनन तथा निधिध्यासन रूप पुरुष प्रयत्न से ही पुरुष प्रयत्न से एवं द्वैत वासना विरोधी ब्रह्माकार दृढ़ वासना के तुल्य विषय वाले कर्म से साध्य साक्षात्कार से हुए केवल मनोमात्र रूप द्वैत के मूल छेद रूप जय से वह पद प्राप्त किया जाता है आखिरी इसको फिर से दोहराएंगे केवल एकमात्र श्रवण मनन तथा निधिध्यासन रूप पुरुष प्रयत्न से एवं द्वैतवासना विरोधी ब्रह्माकार दृढ़वासना के तुल्य विषय वाले कर्म से साध्य साक्षात्कार से हुए केवल मनोमात्र रूप द्वैत के मूलो छेद रूप जैसे वह पद प्राप्त किया जाता है देह इंद्रिय आदि से आत्मा का पृथ्करण रूप विवेक मात्र से प्राप्त होने वाला एवं श्रवण मनन निधिध्यासन से असंभवा, असंभावनादिका निराकरण निरा रूप विचार और एकाग्रता से निश्चय करने के योग्य वह उत्तम पद विषयों का त्याग कर रहे पुरुष द्वारा प्राप्त किया जाता है सुख सुखसेव्य आसन पर बैठे हुए और स्वयं उसका विचार कर रहे पुरुष को उक्त पद प्राप्त कर कर करके कर न तो शोक होता है और न फिर वह उत्पन्न नहीं होता है उसको विद्वान लोग संसार में सार रूप से प्रसिद्ध सुखों के आसार आसारों का यानी वेगवती वृष्टियों का मेघ रूप परम अवधि कहते हैं और ध्यान करने वालों में जिससे अत्युतम आनंद आविर्भाव होता है ऐसा परम रसायन कहते हैं स्वर्ग और मनुष्य लोग में संपूर्ण भावों के विनाशशील होने से जैसा मृग तृष्णा में जल नहीं होता वैसे इन दोनों में सुख है है ही नहीं इसलिए शांति और संतोष का एकमात्र साधन मन के विजय का विचार करना चाहिए उससे परमात्मा में एक रसता रूप आनंद प्राप्त होता है राक्षस दानव देवता या मनुष्य को बैठते चलते गिरते घूमते मन के विजय से उत्पन्न तथा प्रफुल्ल यानी विकसित समूपी यानी रूपी, रूपी पुष्पों से युक्त विवेक रूपी उत्कृष्ट वृक्ष का फल प्राप्त करना चाहिए व्यवहार में संलग्न होने पर भी कार्य कार्यजन्य फल को न प्राप्त हो रहे पुरुष द्वारा आकाश स्थित सूर्य के समान परिपूर्ण होने पर भी न होने के कारण उक्त परम तो छोड़ा जाता है और परिपूर्ण होने के कारण न चाहा जाता है अर्थात जैसे आकाश स्थित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होने पर भी कल्प वृक्ष का फल हेय न होने के कारण नहीं छोड, छोड़ा जाता और परिपूर्ण होने के परिपूर्ण होने के कारण वे उसकी अभिलाषा भी नहीं करते वैसे ही यह भी समझना चाहिए प्रशांत अति निर्मल विश्रांति सुख से पूर्ण भ्रमरहित रहित और अभिष्ट शून्य मन न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग करता है श्री राम जी पूर्व में उक्त भी इस समय विस्तार पूर्वक कहे जा रहे मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालों को क्रमशः सुनिए उनमें से एक पर भी आसक्ति होने से मोक्ष के द्वार में प्रवेश होता है मोक्ष के द्वार में प्रवेश प्राप्त हो जाता है सुख की आशा आशारूप तृष्णाताप के तुल्य दोष दशा से दीर्घ संसार रूपी मरुमंडली शम से चंद्रमा की प्रभा के समान शीतलता को प्राप्त होती है सम से कल्याण प्राप्त होता है शम पद है शम शिव है शम भ्रांति का निराश है सम से तृप्त शीतल और निर्मल आत्मा वाले एवं समम से जिसका चित्त विभूषित है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है समूपी चंद्रमा से जिनका आशय अलंकृत है क्षीरसागरो की नाई उनमें परम शुद्धता उत्पन्न होती है अर्थात जैसे क्षीरसागरो में अति अतिशुभ्रता विराजमान रहती है वैसे ही उनमें शुद्धता का साम्राज्य रहता है जिन सज्जनों के हृदय रूपी कमल कोषों में समूपी कमल विकसित है दो हृदय कमल वाले वे लोग भगवान श्री विष्णु की तुल्य है भाव यह कि विष्णु भगवान का हृदय कमल भी कमल ही बाहर ब्रह्मा का आसन है अतः वह दो प्रकार का है जिनके कलंक रहित मुखचंद्र में शम शम श्री शोभित होती है अपने सौंदर्य रूप गुणों से जिन्होंने अन्य लोगों के नेत्र मन आदि इंद्रिया अपने वश में कर ली हैं वे कुलीन शिरोमणि हैं और वंदनीय है तीनों लोकों के मध्य में स्थित राज्य लक्ष्मी वैसे आनंद के लिए नहीं होती जैसे कि साम्राज्य संपत्ति संपत्ति के सदृश आनंद के लिए होती है जो विविध दुःख है दुस्सहत तृष्णाएं हैं और दुष्ट मानसिक चिंताएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों में इस प्रकार नाश को प्राप्त होते हैं जैसे कि अनेक सूर्यों के प्रकाश में अंधकार विनिष्ट हो जाता है शांत यानी शमवान पुरुष के दर्शन से सब प्राणियों का मन जैसे कौतुकपूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त होता है चंद्रमा के दर्शन से वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती शांति युक्त और सब प्राणियों में प्रेम करने वाले सज्जनतम पुरुष में परम तत्व स्वयं ही यानी अनायास प्रसन्नता को यानी निर्मलता को प्राप्त होता है हे राम जी, जैसे प्राणियों का अपनी माता पर विश्वास होता है वैसे ही क्रूर कुटिल और मृदु सब प्राणियों का शमवान पुरुष पर विश्वास होता है पुरुष को इंद्र पद प्राप्त होने पर अमृत के पान से और भगवान विष्णु का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख वैसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता जैसा कि सम से अंतकरण में सुख प्राप्त होता है हे रामचंद्र जी संपूर्ण आदि और व्याधियों से ग्रस्त और तृष्णारूपी रस्सी से आक्रांत मन को समूपी अमृत के सेको सेकों से प्रकृतिस्त कीजिएम से शीतल बुद्धि से जो कुछ कार्य करते हो जो कुछ भोजन करते हो वह मन को अत्यंत स्वादु लगता है उक्त बुद्धि से भिन्न बुद्धि से जो कुछ कर्म किया जाता है एवं भोजन किया जाता है वह स्वादु नहीं लगता है रामचंद्र जी श्रम रूपी अमृत रस से आप्लावित अप, मन ऐसे आनंद को प्राप्त होता है कि उससे कटे हुए अंग भी उग जाते हैं ऐसा मेरा निश्चय है शमवान पुरुष का न पिशाच न राक्षस न दैत्य न शत्रु न बाघ और सांप कोई भी द्वेष नहीं करते जैसे बाण हीरे को नहीं छेद सकते वैसे ही उत्कृष्ट समूपी अमृत कवच से जिसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग सुरक्षित है उसे संपूर्ण दुःख पीड़ित नहीं कर सकते अपने राजमहल में विराजमान राजा को भी वह शोभा प्राप्त नहीं हो सकती जो शोभा स्वच्छ और शम से शोभामान समबुद्धि से युक्त पुरुष को प्राप्त होती है शांत अंतकरण वाले पुरुष का दर्शन कर मनुष्य को जो अलौकिक आनंद होता है वह आनंद अपने प्राणों से भी प्रियतर अपने प्राणों से भी प्रियतरजन को देखकर नहीं होता इस संसार में जो महात्मा शम से शोभित एवं सब लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति के समवृत्ति से सबके साथ सुंदर वर्ताव करता है उसी का जीवन सार्थक है दूसरे का नहीं समे परिपूर्ण तथा उद्धतता उद्धतता शून्य मनवाला साधु पुरुष जो कुछ भी कर्म करता है ये संपूर्ण प्राणी उसके उस कर्म की प्रशंसा करते हैं जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर छूकर देखकर खाकर और सूंघ क्रमशः न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है वह शांत कहा जाता है जो पुरुष प्रयत्न से इंद्रियों को जीतकर सब प्राणियों में समान वर्ताव करता है और सुख आदि की न तो इच्छा करता है और न प्राप्त प्रारब्ध का त्याग करता है वह शांत कहा जाता है दूसरे लोगों की कुटिलता को जानकर भी जिसमें बाहर भीतर एक सी निर्मल बुद्धि से मोक्ष के उपाय रूप कर्तव्य कार्य देखे जाते हैं वह शांत कहा जाता है चंद्रबिंब के समान कांति वाला जिसका मन मृत्यु उत्सव और युद्ध में युद्ध में क्रमशः भय अनुराग और क्रोध से संताप रहित रहता है वह शांत कहा जाता है हर्ष और कोप के निमित्त वाले प्रदेशों में स्थित भी जो पुरुष वहां स्थित न हुए के तुल्य न हर्ष को प्राप्त होता है और न कोप करता है किंतु सुषुप्त पुरुष के समान स्वस्थ रहता है वह पुरुष शांत कहा जाता है जिसकी अमृत के झरने के समान सुखप्रद और प्रसन्न दृष्टि सब जंतुओं के ऊपर पड़ती है वह शांत कहलाता है अती शीतल अंतकरण वाला जो पुरुष व्यवहार करता हुआ भी सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता और मूढ़ नहीं है वह शांत कहा जाता है बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी तथा दीर्घ काल तक रहने वाले बड़े बड़े प्रलय में भी जिसका नश्वर देह आदि में अहम बुद्धि नहीं होती वह पुरुष शांत कहा जाता है व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की ब्रह्म के समान समरस या आकाश के समान विकार को प्राप्त न होने वाली बुद्धि राग द्वेष आदि के संपर्क को प्राप्त नहीं होती वह पुरुष शांत कहा जाता है तपस्वियों में विद्वानों में यज्ञकर्ताओं में राजाओं में बलवान पुरुषों में एवं अनान्य प्रचुर गुणों से विभूषित लोगों में शमयुक्त यानी शांत पुरुष ही अधिक शोभित होता है जैसे चंद्रमा से चांदनी उदित होती है वैसे ही जिन गुणशाली सज्जनों का चित्त समपूर्ण है उनके हृदय से आनंद का स्त्रोत उद्भूत होता है संपूर्ण गुणों की अवधि पुरुषों का मुख्य भूषण एवं सम्पूर्ण गुणों की संपत्ति से युक्त श्रम संकटों में और भयपूर्ण स्थानों में भी विराजमान रहता है संकट और भय से पुरुष को मुक्त कर देता है हे रघुनंदन दूसरों के द्वारा न चुराया जा सकने वाला तथा जनों द्वारा बड़ी सावधानता से सुरक्षित परम साधन भूत समी अमृत के अवलंबन से अनेक महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हुए हैं आप भी सिद्धि के लिए उसी क्रम का अवलंबन कीजिए तेरहवा सर्ग समप मुक्ष व्यवहारकरण चौदहवा सर्ग संगम शतशास्त्र के अभ्यास और अंतकरण की शुद्धि से बुद्धि को प्राप्त एवं श्रम और संतोष के हेतु विचार की प्रशंसा हे श्री रामचंद्र जी विषय संदेह पूर्व पक्ष सिद्धांत और प्रयोजन का विभाग पूर्वक ज्ञान रहने वाले पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल परम पवित्र बुद्धि से नित्य निरंतर आत्मा का विचार करना चाहिए बुद्धि विचार से सूक्ष्म तत्व के ग्रहण में निपुण होकर परम पद को देखती है इसलिए विचार संसार रूपी महारोग की महौषधि है अनंत प्रवृत्तियों के अनंत प्रवृत्तियों से चारों ओर से से पल्लवित आकार वाला आपत्ति रूप बन, विचार रूपी आरों से काट, काटे जाने पर फिर उत्पन्न नहीं होता हे महाप्राज्य बंधुनाश आदि दुख दूर हो और चित्त में शांति आए वह मोह से व्याप्त है अर्थात बुद्धि में स्फुर्त नहीं होती होता वहां पर विचार ही सज्जनों का परम आश्रय है अर्थात उचित कर्तव्य के अनुसंधान में हेतु है दुख संतरण के लिए विद्वानों के पास विचार के सिवा और कोई उपाय नहीं है सज्जनों की मति विचार से अशुभ का त्याग शुभ को प्राप्त होती है सज्जनों की मति विचार से अशुभ का त्याग कर शुभ को प्राप्त होती है बुद्धिमानों के बल बुद्धि सामर्थ्य और समयोचित स्फूर्ति क्रिया और उसका फल ये सब विचार से ही सफल होते हैं यह युक्त है और वह अयुक्त है इसके प्रकाशन में महादीपकर महा रूप एवं अभिष्ट वस्तु की सिद्धि करने वाले प्रचुर विचार का अवलंबन कर संसार रूप सागर को पार करना चाहिए हृदय विवेक रूप कमल को कुचल डालने वाले महामोह रूपी हाथियों को विशुद्ध विचार रूपी सिंह मार डालता है संसार संतरण की उपाय से अनभिज्ञ लोग समय पाकर जो परम पद को प्राप्त हुए हैं वह विचार रूप प्रदीप का ही उपाय प्रकाशन जन्य सर्वोत्तम फल है राघव बड़े बड़े राज्य महति संपत्तियां भोग और अविनाशी मोक्ष ये सब विचार रूपी वृक्ष के फल है इस संसार में महापुरुषों की विवेक से विकसित जो मतियां हैं, वे जल में फेंकी गई तुम्बियों के समान विपत्ति में विषाद को प्राप्त नहीं होती जो लोग विचार को उत्पन्न करने वाली बुद्धि से व्यवहार करते हैं वे लोग अति अतिश्रेष्ठ फलों के पात्र होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है विविध दुख मूर्खों के रुधय रूपी वन में स्थित तथा मुमुक्षु को मुक्ति की इच्छा के सर्वप्रथम रोकने वाले अविचार रूपी करंज वृक्ष की मंजरिया है अर्थात जैसे करंज वृक्ष वन में उगते हैं और अपने बढ़ाव से दिशाओं का दिशाओं को रोकते हैं वैसे ही अविचार मुर्ख जनों के हृदय में वास करता है और मोक्ष की आशा को रोक देता है उसी अविचार का फल दुख है हे रघुवंश मन आपकी अंजन की चूर्ण के ढेर से समान काली और मदिरा के नशे में होने वाले चिन्हों से भ्रम और स्कलन आदि से युक्त अविचार रूपी नींद नाश को प्राप्त हो जैसे सूर्य निविड अंधकारों में भी निमग्न नहीं होता किंतु स्वयं अंधकार का विनाश कर सदा प्रकाशमान रहता है वैसे ही सद्विचार में तत्पर पुरुष बड़ी बड़ी आपत्तियों से युक्त एवं अति विस्तार युक्त अज्ञानों में निमग्न नहीं होता जिसकी अति निर्मलमन रूपी तालाब में विचार रूप कमल राशि खिल जाती है वह हिमालय की भ्रांति शोभा को प्राप्त होता है अर्थात शीलता उन्नतता स्थिरता आदि गुणों से हिमालय के सदृश शोभत शोभित होता है हिमालय में भी निर्मलमानस सरोवर है और उसमें सदा कमल खिले रहते हैं मूढ़ता को प्राप्त हुए जिस पुरुष की बुद्धि विचार शून्य है उसके लिए चंद्रमा से वज्र उत्पन्न होता है जैसे मूर्खता वश बालक के लिए यक्ष बेताल उत्पन्न होता है भाव यह है कि मन का देवता चंद्रमा है और मन चंद्रमा की नाई प्रकाश के योग्य है इसलिए मन में चांदनी के तुल्य ज्ञान जन्य सुख का ही आविर्भाव होना उचित है जिस मूर्ख के मन में शोक दुख की उत्पत्ति होती है उसके लिए चंद्रमा से भी वज्र उत्पन्न होता है जैसे कि बालक की मूर्खता से बेताल उत्पन्न होता है विवेक, शून्य, अधम पुरुष, निरंतर दुख बीजों को रखने के लिए बनाया गया अति विशाल कुसुल यानी कोटिला है एवं विपत्ति रूपी नवीन लताओं के विकास विकास का कारण वसंत है ऐसे अधम पुरुष का दूर से त्याग कर देना चाहिए जो कोई अपने को और दूसरों को दुख देने वाले कार्य हैं, जो कोई निषिद्ध कार्य है और जो मानसिक पीड़ाए है वे सब अंधकार से पेताल की नाई अभिचार से ही उत्पन्न होते हैं हे रघुकुल जिस पुरुष में विवेक नहीं है वह निर्जन स्थान में उगे हुए वन वृक्ष के सदृश है और पुरुषार्थ के उपयोगी सत्कर्म करने में असमर्थ है उससे सदा दूर रहना चाहिए निर्जन स्थान में उत्पन्न वृक्ष भी सज्जन बटोहियों को छाया में आश्रय देना आदि कार्यों में असमर्थ रहता है विचारपूर्ण अतएव आशा की अधीनता से विमुक्त अधिकारी अधिकारी प्राणियों का मन पूर्ण की नाई आत्मा में परम विश्राम सुख को प्राप्त होता है जैसे उदित हुई चांदनी अत्यंत शोभा कर देती है और जल प्यासे प्राणी को शीतल कर देता है वैसे ही देह में जब विवेकशीलता उदित होती है तब वह सब को अत्यंत विभूषित कर देती है और शीतल कर देती है जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभित होता है अर्थात रात्रि का असाधारण चिन्ह चंद्रमा शोभित होता है वैसे ही अधिकारी ब्राह्मण आदि कुल में जन्म लिए हुए पुरुष की सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ रूप राजत्व प्राप्ति की सूचिका होने के कारण पताका भूत शुद्ध बुद्धि का विचार चवरसा, शोभित होता है विचार से ही क्रमशः जीवन मुक्त हुए जीव दसों दिशाओं को दैदिव्यमान करते हुए सूर्य के तुल्य सुशोभित होते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं है अपने प्रकाश से सूर्य अंधकार का विनाश करता करते हैं और ये विचार रूपी प्रकाश से अनेक प्राणियों के संसार रूपी अंधकार का विनाश करते हैं जैसे रात्रि में बालक को बाहर न निकलने देने के लिए आकाश में कल्पित प्राणनाशक नाशक वेताल विचार से विनिष्ट हो जाता है वैसे ही अपने मन के अज्ञान से कल्पित स्वरूप का विनाशक यह संसार विचार से विलीन हो जाता है जगत के सभी पदार्थ अविचार न करने से ही भली भले लगते हैं, सत्य पदार्थ की नाई सुंदर लगते है वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं है इसलिए वे विचार करने से पत्थर पत्थर से तोड़े गए मिट्टी के ढेले की नाहीं तहस नहस हो जाते हैं मिथ्या प्रतीत हो जाते हैं यह संसार रूपी पुराणा वेताल बड़ा प्रद है पुरुष ने अपने मन में स्थित अज्ञान से इसकी कल्पना कर रखी है यह विचार करने से विलीन हो जाता है ब्रह्म कैबल्य को उत्तम फल जानो जो कैबल्य सुख रूप है जिसमें जगत की विषमता का तनिक भी संपर्क नहीं है जिसका कभी बात नहीं होता और जो दूसरे के आधीन नहीं है जैसे चंद्रमा के उदय से शीतल शीत शीत का शीत का उदय होता है वैसे ही विचार से उत्पन्न निरतिशय आनंद के बल से चंचलता के कारण अज्ञान का विनाश होने पर निश्चल स्थिति से उदार आनंद पुर्णता, पुर्णता रूप निष्कामता का उदय होता है अचल अच्छा स्थिति अचल अच्छा स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है उक्त अचल अच्छा स्थिति को देने वाली चित्त में स्थित आत्म विचार रूपी महौषधि से सिद्ध हुआ पुरुष न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है और न प्राप्त का त्याग करता है कृतकृत्य कुर्त हो जाता है यह अर्थ है सचित आनंद घन पर परमात्मा में लगे हुए अतएव अत्यंत आभासता को प्राप्त हुए चित्तविक्षेप हेतु वासनाएं आकाश की नाई अति अतिविस्ती को प्राप्त हो जाती है अतएव वह न तो विनाश को प्राप्त होता है जिससे कि जीवन ही न रहे और न राग द्वेष आदि वृत्तियों से फिर उदय हो ही उदय को ही प्राप्त होता है जिससे कि विक्षेप हो क्योंकि ब्रह्मविद्ता पुरुष विशाल जगत को केवल उदासीनता से देखता रहता है उनमें आसक्त होकर मन नहीं लगाता केवल उदासीनता से देखता रहता है, उनमें लगाता और न सत्य या पुरुषार्थ समझकर उनका उपभोग ही करता है और न सुषुप्ति अवस्था की तरह उपाधि की शांति से शांत होता है न स्वप्न की न में आसक्त होता है, और मूड जनों की मनोवागृत अवस्था के विषयों के फंदे में फसता है तथा नैषकर्म का अवलंबन करता है और न कर्मों में ही उलझा रहता है ब्रह्मत पुरुष पूर्ण सागर के समान शोभित होता है वह गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता और प्राप्त वस्तु का अनुसरण करता है उसे क्षोभ नहीं होता और निश्चल नहीं होता है अर्थात स्वाभाविक व्यवहार का त्याग करता हुआ निश्चल नहीं होता है समुद्र भी गए हुए लक्ष्मी कौस्तुभमणि आदि वस्तु की उपेक्षा करता है प्राप्त अनान्य रत्नों से अपना व्यवहार करता है उसे मर्यादा त्याग पर्यंत क्षुब्धता नहीं होती और वह निश्चल भी नहीं होता इस प्रकार पूर्ण मन से युक्त इस शरीर में अनुभव में अनुभव में आ रहे जीव ब्रह्मक्य रूप योग वाले जीवन मुक्त उदार महात्मा इस जगत में विहार करते हैं विचरते हैं वे धीर महात्मा अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक इस संसार में निवास कर अंत में देह इंद्रिय आदि उपाधि का त्याग कर अपरिच्छिन्न विदेह, विदेह कई वल्य को प्राप्त होते हैं बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति में भी मैं कौन हूं यह संसार किसका है यो संसार से छुटकारा चुट, पाने के उपाय श्रवण आदि के अनुष्ठान के साथ स्वयं ही प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए हे श्री रामचंद्र जी राजा सफल चाहे निष्फल अवश्य कर्तव्य सन्नी विग्रह आदि का निश्चय विचार से ही करता है राजा सफल चाहे निष्फल अवश्य कर्तव्य संधि विग्रह आदि का निश्चय विचार से ही करता है विचार के सिवा उसका निश्चय निश्चाय दूसरा मार्ग नहीं है जैसे रात्रि में घट पट आदि पदार्थों का परिज्ञान दीपक से होता है वैसे ही पुरुषार्थ प्राप्ति के हेतु वेद और वेदांत सिद्धांत के सार भूत धर्म तथा ब्रह्म तत्व का निर्णय विचार से ही किया जाता है विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट सा नहीं होता अति तेजस्वी सूर्य आदि में कुंठित नहीं होता एवं जो वस्तु सामने है, व्यवहित है उसे भी देख लेता है प्रसिद्ध नेत्र अंधकार में नष्ट से हो जाते हैं प्रचुर तेज वाले सूर्य आदि को नहीं देख सकते चका होने के कारण कुंठित हो जाते हैं एवं जो वस्तु व्यवहित है और दूर है उससे नहीं देख सकते जो पुरुष विवेकान्ध यानी विवेक रूपी नेत्रों से हीन है वह जन्मांध है उस दुर्मति उस दुर्मति के लिए सब शोक करते हैं जिस पुरुष को विवेक आत्मा की नाई प्रिय है जिस पुरुष को विवेक आत्मा की नाई प्रिय है वह दिव्य चक्षु है वह संपूर्ण वस्तुओं में श्रेष्ठ है अर्थात वह आपत्तियों पर विजय पाता है अथवा परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है परमात्मा प्राय महान आनंद की एकमात्र साधन आदरणीय विचारधारा का एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करना चाहिए जैसे परिपाक होने के होने के कारण अत्यंत माधुर्य से युक्त आम काफल महापुरुषों को भी अच्छा लगता है वैसे ही विचार से रमणीय पुरुष तत्व तत्वज्ञों को भी अच्छा लगता है जिज्ञासुओं की तो बात ही क्या है विचार से जिनकी मति अति निर्मल है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में गमन ज्ञात है वे अनेक दुखमय गर्तों में बार बार नहीं गिरते रोग विष शस्त्र की चोट आदि सैकड़ों दुखों से शिथिल शरीर वाला रोगी वैसा नहीं रोता जैसा कि अविचार से जिसने अपनी आत्मा का प्राय हनन कर दिया है वह मूर्ख पुरुष विविध जन्म मरण परंपराओं में रोता है कीचड़ में मेंढक बनना अच्छा है विष्टा का कीड़ा बनना अच्छा है और अंधेरी गुफा में सांप होना अच्छा है पर मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहीं है अविचार संपूर्ण क्लेशों का अपना निजी घर है संपूर्ण सज्जनों द्वारा तिरस्कृत है एवं समस्त दुर्गतियों की चरम सीमा है इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए महात्मा पुरुष को सदा विचारशील होना चाहिए लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि अंधकूप रूप राग द्वेष आदि में गिर रहे लोगों का विचार अवलंबन है विचार पूर्वक स्वयं ही अपने आत्मा से राग द्वेश प्रवाह में गिर रहे अपने आत्मा को जबरदस्ती स्थिर कर संसार राग रूपी सागर से अपने मनोरूपी मृग को उतारना चाहिए मैं कौन हूं और यह संसार नाम का दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ श्रुति मुनि आचार्य तथा सांप्रदायिक पुरुषों द्वारा प्रदर्शित न्याय से इस प्रकार परामर्श विचार कहलाता है ब्रह्मा ने पत्थर का और अविचारशील दुर्बुद्धि का हृदय दुख के लिए ही बनाया है घन से छेदन आदि क्लेश से होने वाले दुष्ट छेद के लिए ही बनाया है अन्यत्र उसका कोई भी उपयोग नहीं है क्योंकि वह अंधे अंधे से भी अंधा और मोह से अत्यंत घना है अंधा देखा अंधा देखे बिना कुए में गिरता है दुर्बुद्धि का मन देखकर भी मोहवश नरक में गिरता है जड़ होने से अंधे से भी अंधा है और कठोर होने से मोह से भी अधिक घना है हे श्री रामचंद्र जी इस व्यवहार भूमि में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग को देख रहे विद्वानों को विचार के बिना उत्तम तत्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता विचार से तत्व का ज्ञान होता है तत्व ज्ञान से विश्रांति यानी मन की निश्चलता होती है विश्रांति से मन में जो शांति प्राप्त होती है वही संपूर्ण दुखों का विनाश है हे श्री जी अतः पृथ्वी में सभी लोग स्फुट विचार दृष्टि से ही वैदिक और लौकिक कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं आत्मतत्व की आगे कही जाने वाली सप्तम भूमिका रूप उत्तम प्रगटता भी विचार से ही प्राप्त करते हैं इसीलिए शम, दम आदि साधन संपत्ति से युक्त आपको उक्त विचारशीलता रुचि कर हो चौदहवा सर्ग समाप्त